निषद में पांचवीं वल्ली के दूसरे श्लोक में यमाचार्य नचिकेता को कह रहे हैं इस जीवन की साधना किस प्रकार से चलेगी और किस प्रकार से चलते हुए व्यक्ति कहां कहां से होता हुआ कहां तक पहुंचेगा यमाचार्य भिन्न भिन्न रूपों में भिन्न भिन्न तरीके से आत्मतत्व को और उसके साधना के मार्ग को समझा रहे हैं दूसरे श्लोक में कहा हंस शुचिशत हंस शुचिशत वसु अंतरिक्ष ता वेदिशत अतिथिर द्रोण सत चार के जोड़े यहां पर दिए गए हैं पहला है हंस शुचि शत दूसरा है वसु अंतरिक्ष तीसरा है होता वेदिशत और चौथा है अतिथिर द्रोण सत्य एक जैसी शैली में चार के जोड़े यहां पर दिए गए हैं इसी प्रकार से चार का एक जोड़ा चार चीजें अगली पंक्ति में कही नृषत वरसत रितसत और व्योम एक जैसी शब्द रचना है नृषत वरसत रितसत व्योम सत इसके बाद में फिर चार शब्द दिए कहा अबजा गोजा रितजा और अद्रिजा ये चारों शब्द भी सबके अंत में जा जा लिखा हुआ है इसके पहले के चार शब्दों में सत ये शब्द सद ये शब्द विद्यमान था और फिर अंत में कहा रितम बृहत यमाचार्य कह रहे हैं कि हंस शुचि शत जो हंस होता है वो शुचि के अंदर रहने वाला होता है शुचि शत का मतलब है जो शुचि में रहता है इति। जो शुचि में रहता है शुचि में विद्यमान रहता है लोक में हम सुनते हैं हंस नाम के एक पक्षी की बात जो कि पवित्र और शुद्ध जल में ही रहता है सुना जाता है मानसरोवर के पवित्र जल के अंदर वहां हंस रहते हैं लेकिन यहां कुछ आध्यात्मिक अर्थ और मनुष्य परक अर्थ लिया जा रहा है हंस जो होता है वो शुचि में रहता है ये सामान्य अर्थ हुआ इसका हंस किसे कहते हैं हंती हंस जो मारता है नष्ट करता है उसे हंस कहते हैं किसको मारता है जो अपने दोषों को मारता है उसे हंस कहते हैं मनुष्यों का घटा करके देखेंगे जो अपने दोषों को नष्ट करता है मारता है उसे हंस कहते हैं जो अपने दोषों को हटाता है मारता है नष्ट करता है वो शुचि शत शुचि में पवित्र भाव में स्थित हो जाता है दूसरा कहा वसु अंतरिक्ष वसु होते हैं आठ वसु प्रसिद्ध हैं वसु उसे कहते हैं जो बसाने वाला होता है और दूसरा अर्थ महर्षि दयानंद ने यह भी किया जो बसता है उसे भी वसु कहते हैं मुख्य अर्थ है जो बसाता है उसे वसु कहते हैं लेकिन साथ में जो वसता है बसता है हिंदी में कहें तो जो बसता है और बसाता है उसे वसु कहते हैं और जो वसु होता है वो क्या कहां रहता है तो कहा अंतरिक्ष सत्य अंतरिक्ष में रहता है आठ वसुओं की जो चर्चा की जाती है वो अंतरिक्ष में विद्यमान है अंतरिक्ष अर्थात इस पृथ्वी और द्विलोक के बीच का जो स्थान है उसको अंतरिक्ष कहा जाता है तो आठ वसु वो अंतरिक्ष में रहते हैं लेकिन इसको अब मनुष्य पर कटा करके देखें जब व्यक्ति स्वयं बसना प्रारंभ करता है और जब दूसरों को बसाने लगता है जीवन में एक अवस्था आती है जब व्यक्ति गृहस्थ में प्रवेश करता है तो स्वयं को भी बसाने लगता है और दूसरों को भी बसाने लगता है स्वयं भी बसता है घर को स्थापित करता है बर्तन आदि अन्य साधनों को एकत्रित करता है और अपने परिवार को बच्चों को औरों को भी बसाता है और पहले वाला जो भाग था हंस शुचिशत उसको भी मानव जीवन पे घटा के देखें तो ये ब्रह्मचर्य का काल है जब बच्चा अपनी कमियों को न्यूनताओं को दूर हटाता हुआ अपने को योग्य बनाता है अपने दोषों को हटाता है वैसे ये दोनों भाव और चारों भाव कहें सब जगह विद्यमान है हंस शुचिशत यह ब्रह्मचर्या अवस्था का प्रतीक हुआ और वसु अंतरिक्षत ये गृहस्थ का प्रतीक हुआ तो गृहस्थी बसने और बसाने का काम मुख्य रूप से करता है इससे क्या होता है अंतरिक्ष सत अंतरिक्ष में रहने वाला हो जाता है किस अंतरिक्ष की बात की जा रही है अंतरिक्ष का तात्पर्य यहां निरुक्तकार ने खोला अंतराक्षांतम भवति शांत की व्याख्या की वो अंदर क्षमा से युक्त होता है वो सहनशीलता में युक्त होता है सहनशीलता में रहने लगता है बाल्यावस्था को कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को देखे वहां उतना सहनशील नहीं होता बात बात में नखरे कर सकता है बात बात में अड़ सकता है लेकिन गृहस्थ में जाकर के जब वो घर का स्वामी होता है पालक बनता है तब वो ऐसे नहीं अड़ सकता जितनी सहनशीलता गृहस्थ में आती है उतनी ब्रह्मचर्य में नहीं आती उसको वो अवसर नहीं होते वो जब भी ऐसी स्थिति आती है तो असहनशील हो जाता है वो छोड़ के चल देगा मेरे को क्या लेना देना लेकिन जिस समय गृहस्थ में होता है वो ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे को क्या लेना देना वो छोड़कर करके नहीं जा सकता वो वहां रहना है उसको और सहन करना है ये सारी बातें उन पे लागू होंगी जो वैदिक दृष्टि से इस जीवन को जी रहे हैं असहनशीलता गृहस्थी में भी हो सकती है होती है लेकिन यहां उस दृष्टि से नहीं कहा जा रहा और मैं कहूं कि जो असहनशील हैं गृहस्थी वो भी बहुत सीमा तक सहनशील होते हैं सहन करना ही होता है उनको गृहस्थ में परिवार में रहते हुए तो कहा वसु अंतरिक्षत जो वसु होता है वो अंतरिक्ष में स्थित होता है उसको अंतरिक्ष में स्थित होना होता है वो स्वतः अंतरिक्ष में स्थित होता चला जाता है उसको सहनशीलता उसमें अधिक से अधिक आकी जाती है तीसरा कहा होता वेदी होता का मतलब होता है जो देने और लेने वाला होता है मुख्य रूप से देने वाला होता है स्थूल अर्थ करेंगे तो यह है ही कि होता वेदी में यानी यज्ञ वेदी पर रहता है आहुति आदि करता है यज्ञ में सहयोग प्रदान करता है लेकिन इसको जब हम मानव जीवन में देखेंगे कि एक अवस्था आती है जिस समय व्यक्ति दूसरों को देने के लिए अधिक उद्यत होता है समाज के लिए अधिक कार्य करने लगता है उसने अपना बसना अपने परिवार का पालन पोषण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 जो घर है वो कठिनाई से पालन करने योग्य होता है अवधातु का यहां पर प्रयोग किया गया कठिनाई से जिसका पालन और रक्षा होती है हम अपने गृहस्थ के घर को देख लें उस पर भी ये लागू होती है इसीलिए उसको द्रोण कहते हैं उसका पालन पोषण कठिन कठिनता कथं, से होता है इतना आसान नहीं है गृहस्थ की गाड़ी को चलाना इसलिए उसको द्रोण कहा है।